रोगों का उपचार करते हुए कहते हैं धनवंतरी जी महाराज कि परवल और नील का लेप जाल गदर्भ रोग को विनाष्ट करता है गुंजा फल तथा भृंगराज के रस से सिद्ध तेल के द्वारा कंठ विकार खुजली अत्यंत कष्टदायक कुष्ठ और बात रोगों का भी नाश हो जाता है धतूर या आम की कुटली त्रिफला नील तथा ब्रंगराज इन औषधियों के योग से सिद्ध कांजये युक्त लौह चूर्ण प्राणियों के पकने वाले श्वेत बालों को काला करने में समर्थ होता है चीर और अंशार्क पर्ण का रस दो प्राष्ट तथा मधुका एक पल लेकर उसमें एक कुड़क अर्थात 12म किया गया तेल का नस भी बालों को पकने नहीं देता मुख में रोग होने पर त्रफला चूर्ण का गंडूष अर्थात पुल्ला करना चाहे घर का धुआं घृत या तिलाद के तेल का दीपक जलाने से एक मात्र धेय यह बात क्षार पाड केरास को मिलाकर अंजन बनाने का विधान है इस अंजन को नेत्र में लगाने से नेत्र दोष नहीं होता यदि दे, तेजोद मित्रफल लोग्र और चिता का चूर्ण मद के साथ मुंह में रखा जाए तो कंठ दांत और मुंह का रोग दूर हो जाता है पटोल नीम जामुन मालती तथा आम के नेव पल्लवों का आपात मुख्य होने की सर्वश्रेष्ठतम और सती है। मिलासुन आदरक, सहजन भंगराज, मूली, प्रदंधी का गुणों नारस कर्ण रोग दूर करने का उत्तम उपचार है। कान में अत्यंत तीव्र पीड़ा सब्द और मैल। निकलने पर सेना नमक के साथ अर्थात बकरे का मुक्त गर्म करके उसमें डालना चाहे जातिपत्र अर्थ जावित्री के रस से सिद्ध तेल पाके पूदि का कान में डालना चाहे सोंट से चूरन से सिद्ध गुनगुना सरसों का तेल कान में उठने वाले सूल का बिनासक होता है पंच सोल सिद्ध दुग्ध चित्ता और हरित की गृत तथा गुड़ एवं सडंग जूस का योग पीनस रोग को शांत करता है किस रोग में इन रोगों से किसी एक योग शिद्ध और सदी का प्रयोग करना चाहिए नेत्र दोष से कुख्यात विकार हैं। प्रतिष्यां, वरण तथा जबर होने पर पांच दिनों तक लंघन करने का विदान है। ऐसा करने से ये पांचों रोग शांत हो जाते हैं। आमले का रस नेत्र में डालने से विकार द� भी लाभ होता है हल्दी, दीव्डार, सेंधा नमक, हरीत की तथा गैरेक पीसकर उसका लेप नेत्रों के बाह्य भाग में लगाना चाहे यह नेत्र रोग बना सके है ग्रहत में भुनी हरीत की त्रिफला दूध के साथ लेप करने के पश्चात गुनगुनी एवं पिसे सौंठ नीम के पत्ते थोड़ा सा सेंधा नमक दूध और त्रिफला चूर्ण को नेत्रों पर लगाना चाहें ऐसा करने से नेत्रों के सूजन खुजलाहट और पीड़ा समाप्त हो जाते हैं की वेहेडा तथा गुडुची नामक औषधियों को क्रमशः मात्रा में 1 भाग 2 भाग और 4 भाग लेकर मधु एवं घृत के साथ सिद्ध किया पलाश के जड़ को जल में पीसकर बनाई गई बत्ती का प्रयोग आंखों के समस्त तीमर रोगों को दूर करता है। दही के साथ अत्यधिक घिसी गई काली मर्च का अंजन प्रतोंधि नामक रोग को दूर करता है। त्रपला के कुआत एवं कालकसेय निसिद्ध घृतपाक को गुनगुने दूध के साथ सायंकाल पान करने से अंध दर्शन तथा रतोंधी का विकार यथाशीघ्र विनाष्ट हो जाता है पिपले त्रिफला द्राक्षा लौहजूर्ण और सेनह नामक को भृंगराज के रस में घिसकर बनाया गया गुटिकांंजन अंधता त्रिदोषजन्य तिमिरकता घोंगलाहट तथा अन्य सभी प्रकार है जटुत्र, फलासेंदा, नामक, मैनसिल, रूचक, संख, जाती, पुष्प, नीम, रसांजन और भंगराज को घृत मात्र तथा दूध में पीसकर बनाई गई वटी समस्त नेत्र विकारों की विनाश कारणी औषधी मानी गई है। एरंड की जड़ को जलाकर कांजी के साथ सिर में लेव करने अथवा वोच गोंद पोषब के प्रयोग के शीघ्र ही सिर पीड़ा दूर कर देती हैं है सतमोली मूल चक्रा तथा व्याघरी को एक-एक मात्र पल करके उसके सिद्ध क्वाथ का लेप का नस्य बात और श्लेष्मज जन्य तिमिर तथा कुल रोकाय बनास करता हैं अथवा नमक गुड़ और सौंठ या एवं सेंधा नमक का योग यष्टंभ यो आदि सभी शरीर सूर्यावर्त रोग में नस्य कर्म का उपचार प्रशस्त माना गया है ऐसे में गृध एवं सेंधा नमक से युक्त दशमूल के एक का नस्य लेना चाहिए यह अंगभेद सूर्यावर्त तथा सरव्याधादि के दुखों को दूर करता है वात रक्त दोष से पीड़ित स्त्री को दही एवं मधु के साथ काला नमक जीरा मधु और नील कमल फेंस कर पान करना चाहे कित विकार होने पर अडूशा अथवा गुरुची का रस लाभकारी है मद के साथ जल में पकाए गए आमले के बीजों का कल्क अडूशा तथा स्वेत दुर्बाकारस अथवा आमले के साथ मद और कपासी की जड़ कारस चावल के धोने से पीने से पांड एवं प्रदर रोग शांत हो जाता है तंडोली याक मूल अर्थात चौरय तथा रसोत को पीसकर मद्य एवं चावल के धोने से धोने में पीने से सभी प्रकार का रक्त प्रदर रोग नष्ट हो जाता है चावल के जल के साथ पान किया गया कुश का मूल भी रक्त प्रदर रोग को नष्ट करने में सक्षम होता है 172वां अध्याय स्त्रियों के रोगों की चिकित्सा ग्रह दोषों के उपाय रितुचरिया तथा पथ्य कारक सर्वौषधियां धनवंतरी भगवान ने कहा हे सुश्रुत अब मैं स्त्रियों के रोग की चिकित्सा का वर्णन करूंगा उसे आप सुनिए स्त्रियों के योनि भाग में होने वाले रोगों को दूर करने के लिए किंतु जो कार्य-बात दोष ना सके, उन्हें को प्रसस्त माना जाता है। वच, उपकुंचिका, काला जीरा कालाजीरा, फल जिसे जाया फल कहते हैं, कृष्णा, कालिक, तुलसी, वासक, अडूशा, सैंधव, सेंधा नमक, आजमोदा, आजवाइन, यवक, छार, चित्रक और सरकरा को पीसकर सभी को मिश्रित करके घी में भूनकर जल या दूध के सा� तो स्त्रियों की योनि के भाग में होने वाला सूल, हृदय रोग, गुल्म और आर्स विकार दूर हो जाता है। बकरे की, बेर की पतियों को फीस करें, योनि भाग में लेप करने से उसकी वेदना शांत हो जाती है। लोद्र और तुम्बी फल का प्रलेप योनि को द्रड एवं संकुचित बनाता है। पेपल, बटर, पाकड़, गुलर औ मालती पुष्प का अग्नि या सूर्य की गर्मी में सिद्ध घृत का रक्त प्रत एवं योनि दुर्घन्द का विनाशक है। कांजी में जब आप पुष्प, ज्योतिष दल, माल, कंगनी, पत्ती और दुर्वाकी पत्ती चित्रक चित्रकोपीस कर सरकरा के साथ पान करने से योनि रोग दूर हो जाता है। आंवला, प्रशावत तथा हरित की काचूरन जल के साथ प रजोदोष को दूर करता हैं। रितुकाल में लक्ष्मा की जड़ को दुग्ध के साथ पान करने या नस्य लेने से स्त्री को पुत्र उत्पन्न होता है। डाई से दुग्ध और शावा, सैर घृत के सिद्ध अष्टगंधा का रस सेवन करने से भी स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। घृत के साथ व्योस तथा केसर के, के चुन का सेवन करके तो बंध्या स पुसकास एरंडा और गोखरू की जड़ को पीसकर उसके ही द्वारा सिद्ध गोधुग्द एवं सक्रा का पान करने से गरवनी स्त्री के उधर भाग में होने वाला सूल शांत हो जाता है पाड़ा लांगले, सिंभाष्य मैयूरिंग और कोटाचे तो अलग-अलग पीस करना भी पेंडो तथा योनि भाग में लेप करने से स्त्री को सुखपूर्वक प्रसव होता है मदार या बकुल की जड़ का लेप प्रसूता स्त्री के उदर मस्तक और वस्ति भाग में लेप होने वाली पीड़ा का हरण करता है ऐसे स्थिति में स्त्री को दही गुनगुने जल में यवक्षार मिलाकर पीना चाहिए। दस मूल के पात से सिद्ध ग्रंथ पाक भी प्रशूता। स्त्री के पीड़ा का निवासक विनाशक होता है। दूध के साथ साथ चावल का चूर्ण करने से प्रशूता स्त्री को दूध होने लगता है। विदारिक अंदर सतावर तथा कबास के बीजों का योग भी प्रशूता के दूध वृद्धि में सहायक